अध्याय 36 श्रीमती क्षीरोद बाला राय सिलहट मैंने जिस दिन अपने ग्राम से कलकत्ता आकर प्रथम बार मां का दर्शन किया उस दिन मेरा शरीर अत्यंत अस्वस्थ था किराए के गाड़ी से बाग बाजार गई थी रास्ते में मेरा सिर चकराने लगा लगा कि उल्टी हो जाएगी किसी तरह बाग बाजार में मां के घर घुसकर सीढ़ी से ऊपर पहुंची तो सीढ़ी के पास एक लंबे कमरे के दरवाजे पर मां को पाया वे स्नान करने जा रही थीं, लेकिन मानो मेरी ही प्रतीक्षा में दरवाजे पर हाथ रखकर खड़ी थी मुझे देखते ही थोड़ा हंसकर बोली कहां से आई हो बेटी किस लिए आई हो मैंने कहा मां का दर्शन करने आई हूं तुरंत मां ने कहा बेटी मैं ही मां हूं इधर कमरे में ठाकुर हैं ठाकुर को प्रणाम कर वहां पर बैठो मैं नहाकर आती हूं इतना कहकर मां चली गईं। ठाकुर घर के दरवाजे पर जाकर ठाकुर को प्रणाम कर बैठ गई मैं ठाकुर के भोग के लिए कुछ मिठाई ले गई थी नलिनी दीदी ने आकर उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क मेरे हाथ से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 आसन पर विराजमान है गोलाप मां मा, तथा योगेन मा, उन्हें घेरकर बैठी हैं देखकर लगा मानो मां अत्यंत अपनी है लेकिन दूसरे लोग जो बैठे थे उन्हें देखकर संकोच होने लगा मैं अपने प्राणों की पुकार मां को बता सकूंगी या नहीं यह विचार करने लगी मैंने उनसे कहा आठ बरस से प्राणपण चेष्टा के बाद भी आपका दर्शन नहीं मिला कलकत्ता तक आकर भी बिना दर्शन पाए लौट गई हूं इतना कहते ही गौरी मां ने कहा समय हुए बिना क्या मां का दर्शन मिलता है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 लौटा भी दिया है लेकिन यदि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं बचूंगी नहीं मां ने मुझे अपलक दृष्टि से देखकर कहा नहीं तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी मां ने पूछा बेटी तुम एकादशी को क्या खाती हो मैंने कहा पहले साबूदाना खाती थी इसमें बहुत तरह की मिलावट की बात सुनकर अब नहीं खाती सुनते ही मां ने कहा नहीं नहीं, मैं कहती हूं तुम साबूदाना खाना इससे शरीर ठंडा रहता है तत्पश्चात मां बहुत दुखी होकर कहने लगी बेटी तुमने बहुत कठोरता की है मैं कहती हूं अब और न करो शरीर को एकदम सुखा डाला है शरीर नष्ट हो जाने पर क्या लेकर साधन भजन करोगी बेटी मां ने पूछा कि मैं तेल लगाती हूं कि नहीं मैंने कहा मैंने विधवा होने के बाद से तेल नहीं लगाया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 तितीक्षा करके न खाकर शरीर को नष्ट कर डाला है गौरी मां ने कहा बेटी तुमने सिर के बाल क्यों कटा दिए हैं मैंने कहा हमारे उधर विधवाएं बाल नहीं रखती उन्होंने कहा बाल नहीं रखने से आंखों की ज्योति नष्ट हो जाती है देह श्रीकृष्ण के प्रति अर्पित और केवल बाल तुम्हारा है तब योगीन मां ने कहा यह देह भगवान का मंदिर है इसे अच्छी तरह से ही रखना उचित है मां ने कहा अच्छा ही तो किया है बाल रहने पर थोड़ा विलासिता का भाव आता है बालों की देखभाल करनी पड़ती है जो भी हो बेटी बालों का सेतु पार कर तुम यहां आ पहुंची हो जिसके लिए इतनी कठोरता की जाती है तुम्हारा वह काम हो गया है अब मैं कहती हूं और अधिक कठोरता मत करो कल तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी कल 8 बजे यहां पहुंच जाना दीक्षा लेने के दिन थोड़ा गंगा स्नान और मां काली का दर्शन करना अच्छा रहेगा मन ही मन सोचा तुम्हारे दर्शन से ही मेरा काली का दर्शन हो गया है तुम्हारे श्री चरणों का स्पर्श करके पवित्र हो गई हूं इसके बाद मां को प्रणाम कर घर लौट आई मेरा देवर सतीश चंद्र राय मां का आश्रित था उसे लेकर ही मां के पास गई थी घर लौटकर उससे मैंने अगले दिन पुनः मां के यहां लेकर जाने के लिए कह दिया वह दूसरी जगह रहता था बाग बाजार से घर लौटने के बाद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 सतीश भी ठीक समय पर मुझे लेने के लिए आया मां के आदेश अनुसार मैं कुछ फल मिठाई फूल बेल पत्ता और एक पतली लाल किनार की साड़ी लेकर बाद बाजार मां के घर पहुंची मां को मैंने एक अपूर्व रूप में देखा पीले रंग की एक साड़ी पहनकर मां मानो मेरी इष्ट देवी के रूप में दरवाजे पर खड़ी थी मुझे देखते ही बोली पांच मिनट देर हो गई है जल्दी से पूजा घर में आओ ठाकुर के सामने उन्होंने एक आसन बिछाकर उसे हाथ से साफ कर दिया मैं सोचने लगी इस आसन पर कैसे बैठूंगी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 जब मैं आसन पर बैठने लगी तो मां ने कहा बेटी तुम कामिनी कांचन त्यागी ठाकुर की आश्रित होने आई हो तुम्हारे आंचल में तो दो रुपए बंधे हैं इसे खोलकर रखाओ मैंने तुरंत रुपया खोलकर दीवार के पास रख दिया और आसन पर आकर बैठी मैं सोचने लगी कि उस दिन मां को जैसा देखा वह तो यह मां नहीं है ऐसा सोचते ही मैं बाह्य ज्ञान शून्य हो गई मां ने साथ ही साथ मेरा हाथ पकड़कर आसन पर बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर अत्यंत मधुर कंठ से मां भय यह आश्वासन की वाणी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 मां ने मुझे दीक्षा प्रदान की मैंने पूछा जब विसर्जन का क्या कोई मंत्र है मां ने कहा विसर्जन नहीं कहते समर्पण कहते हैं थोड़ी सी प्रसादी मिठाई मेरे हाथ में देकर बोली दीक्षा लेने के बाद अधिक देर तक गुरु के पास नहीं रहना चाहिए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 हमेशा गीता का थोड़ा थोड़ा पाठ करना ठाकुर की वचनामृत और रामकृष्ण पुंथी पढ़ना और भी ठाकुर की कितनी किताबें छपी हैं वे सब पढ़ना मैंने कहा मां संसार में मेरा मन जरा सा भी नहीं लगता मैं कितने कष्ट से संसारियों के बीच रहती हूं यह तो तुम्हें मालूम ही है मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे संसारियों के बीच मत रखो मां ने कहा तुम लोगों के लिए अब संसार क्या है बेटी तुम लोगों के लिए संसार में जैसा है वृक्ष के नीचे भी वैसा ही है संसार क्या उनसे रहित है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 और भी विपद है मैं कहती हूं तुम जहां जिस अवस्था में चाहे जिस तरह रहो बाहर की गंदगी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगी ठाकुर हैं, तुम्हें कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं इसके बाद ही मैं प्रणाम करके चली आई उस दिन से प्राय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 कि सब हो गया है सब कुछ पा चुकी हूं और कुछ पाना शेष नहीं है मेरी मां विश्व जननी राज राजेश्वरी इष्ट देवी हैं गुरु रूप में मेरे सामने खड़ी हैं मुझे और क्या पाना शेष रहा यह सोचकर अत्यंत आनंद होता मैं मां से कुछ नहीं पूछती थी मां स्वयं होकर जो कहती वही सुनकर परितृप्त हो जाती एक दिन उनसे मैंने कहा मां तुम अंतरयामिनी हो सब कुछ जानती हो फिर भी मैं जोर देकर कहती हूं कि मैं संसारियों के संसार से अत्यंत घृणा करती हूं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 इन सब बातों के उत्तर में मां ने मुझे संक्षेप में जैसे एक मां नितांत छोटे बच्चे को जिस प्रकार सांत्वना देती है उसी प्रकार मां ने मुझे समझा दिया मैं भी अपने मन का दुख भूलकर आनंद सागर में डूब गई समय समय पर मां कहती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 मां केवल यही कहती सभी अवस्थाओं में संतुष्ट रहते हुए उनका नाम लेती रहो एक दिन सुधीरा दीदी निवेदिता स्कूल की कई लड़कियों को लेकर मां के पास आई एक लड़की ने मां से कहा मां क्षिरोध दीदी को आप हम लोगों के यहां क्यों नहीं रहने देती वे लड़कियों को भी पढ़ाएंगी और वहां निवास भी करेंगी लेकिन मैंने कभी भूल कर भी उन लोगों के पास अपने रहने खाने की बात की चर्चा नहीं की थी इसीलिए थोड़ा असंतुष्ट होकर मैं सोचने लगी ये लोग यह सब क्यों कह रही हैं मां ने कहा संसार में सभी लोग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 क्या आसान काम है